विक्रांत फॉरेंसिक एक्सपर्ट चौटाला साहब की काबिलियत से भली भांति परिचित था भले ही चौटाला साहब की पर्सनालिटी देखकर लोगों को हंसी फूट पड़ती है लेकिन फोरेंसिक के रिलेटेड मामलों में ना तो किसी के पास चौटाला साहब जितना नॉलेज है और ना ही चौटाला साहब जितना एक्सपीरियंस निश्चित तौर पर चौटाला साहब को यहाँ त्रिवेंद्रम में अपना काम करने में कुछ परेशानी हुई होगी तभी उन्होंने बेंगलोर में बैठकर काम करने का डिसीजन लिया है और अगर चौटाला साहब फॉरेंसिक का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जरूर निकल के आएगा अच्छा ठीक है चौटाला साहब आपको जैसे ही कुछ पता चले आप तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिए विक्रांत ने फोन पर कहा हां हां बिल्कुल बिल्कुल चौटाला ने फोन के दूसरी तरफ से कहा और फिर तुरंत ही फोन रख दिया विक्रांत ने जैसे ही फोन रखा तुरंत ही उसका माथा ठनका उसने अपने बगल में खड़े सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ देखते हुए कहा यहाँ मोबाइल नेटवर्क आता है जब तक विक्रांत फोन में बात कर रहा था उस बीच अशोकन ने अपने जेब में रखे हुए बिस्किट को अपने गंदे हाथों से खाना शुरू कर दिया था फिर जैसे ही विक्रांत ने उससे सवाल किया तुरंत ही उसने अपना हाथ झटकते हुए और मुंह पहुंचते हुए बोल पड़ा सर इधर वो लोग तेल निकालता है ना उधर पानी सी के बीच में तो वहाँ का नेटवर्क इधर भी पकड़ता है इंटरनेट भी चलेगा इधर अच्छा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन यहाँ पर इतने लोग मारे गए फिर भी किसी ने हेल्प मांगने के लिए कॉल नहीं किया ये थोड़ा अजीब नहीं है आया था ना सर कॉल आया था सुबह को 6 बजे के करीब उधर पुलिस स्टेशन में कॉल आया था तभी तो मैं आया ना इधर इधर हे हे कॉल ना आता तो कैसे आता मैं अशोक ने अपनी टूटी फूटी हिन्दी को अपने बोलने के लय से और ज्यादा खराब करते हुए कहा किसने किया था कॉल वो एक्ट्रेस थी न इधर समन्ता उसने किया था कॉल बहुत अच्छी एक्ट्रेस है आपने उसका वो वो वाला फिल्म देखा है सर अशोकन ने अपनी मटमैली मैली सी पेंट के ऊपर से ही जांगो को खुजाते हुए कहा एक मिनट अचानक से अनुष्का ने बीच में ही बोलते हुए कहा उसका हाथ तो बंधा हुआ था ना तो फिर उसने कैसे कॉल किया मैडम का दिमाग बहुत तेज है अशोकन ने अपने अपने सुर्ख काले चेहरे के बीच में से बिल्कुल सफेद चमकते हुए दांतों को दिखाते हुए कहा इसके बाद उसने अपने दूसरे जेब में हाथ डालकर एक सस्ती सी सिगरेट की डिब्बी बाहर निकाल लिया और फिर इसे विक्रांत की तरफ बढ़ा दिया लेकिन विक्रांत ने सिगरेट लेने से इनकार कर दिया जिसके बाद बुझे मन से उसने सिगरेट की डिब्बी को फिर से उसी जेब में धकेल दिया जहां से उसे बाहर निकाला था हालांकि जो सिगरेट अशोकन पीता था उसकी कीमत अधिकतम चार पांच रूपए ही रही होगी ऐसे में उसकी खस्ता आर्थिक स्थिति भी विक्रांत को तुरंत पता चल चुकी थी वो जो कुछ था ना जो खाना पकाता था इधर वो भी बच गया अशोकन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा उसको मर्डरर ने जमीन में गाड़ दिया था और चारों तरफ आग लगा दिया था लेकिन वो किसी तरह से बच गया था फिर उसी ने लड़की को भी जाकर बचाया था और फिर उस लड़की ने पुलिस को कॉल करके इधर बुलाया उसी कुक ने पुलिस को बताया था की लड़की के गले में सही से रस्सी नहीं बंधी थी तभी वो जिंदा बची है और हाँ अचानक से अशोकन को कुछ और भी याद आया जब हम पुलिस लोग इधर पहुंचा तो उन दोनों बचे हुए लोगों ने बताया कि उन्हें किसने बांधा था और कैसे उन्हें पकड़ा गया था कुछ याद नहीं था उन्हें ये सुनकर तुरंत ही अनुष्का ने संदेह भरे लफ्जों में कहा इसका मतलब मर्डरर ने इन लोगों को नींद की गोली दी थी और फिर जब ये लोग गहरी नींद में सो गए तब उन्हें जान ऐसी मारने का प्रयास किए हमको भी यही लगता अशोकन ने जवाब दिया मैंने पूरा मर्डर सीन देखी है और ये मर्डरर ने रात में ही सारा मर्डर किया है अब उसने इतने सारे लोगों को एक साथ रात में क्यों मारा ये तो पता नहीं लेकिन एक साथ इतने लोगों को मारने के लिए उसने इतना अजीबोगरीब तरीका अपनाया इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी ये सुनने के बाद अनुष्का ने हर्षित के कान में जाकर कुछ बुद्ध बुदाया उसकी सुनकर हर्षित ने भी अपना सिर सहमति में हिला दिया बेशक विक्रांत उसकी बात नहीं सुन पाया था लेकिन फिर भी वो ये समझ गया था कि इस वक्त अनुष्का के दिमाग में क्या चल रहा है क्योंकि तो ठीक वही सवाल विक्रांत के मन में भी उठ रहा था आखिर जब कातिल को एक साथ इतने लोगों को मारना ही था तो फिर वो उन सभी को एक साथ पॉइजन भी तो दे सकता था भला ऐसे एक एक करके सबको मारने की क्या जरूरत थी अगर एक साथ सबको वो जहर दे देता तो उसे कितनी आसानी होती ऐसे एक एक करके सबको मारना कितना मुश्किल काम है और इसमें रिस्क भी तो कितना है सर मैं सही बताएगा आपको अशोकन ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए कहा मैंने लाइफ में ऐसा मर्डर कभी नहीं देखा इतना अजीब तरीके से कभी किसी को मारते नहीं देखा अजीब विक्रांत ने अपनी भुआ टेढ़ी करते हुए कहा उसे अशोकन के कहने का मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आया था अरे आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सब देखेगा ना आप तो कुछ समझ आएगा अशोकन ने सामने बने हुए तम्बुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा यह केस एकदम फजल की तरह है सर अशोकन देखने में भले ही काफी अजीब सा और गंदगी को पसंद करने वाला इंसान लगता है लेकिन फिर इसे अपने काम में काफी था और इस वक्त उसका तजुर्बा भी निकल कर सामने आ रहा था लेकिन आदत से मजबूर इस आदमी की सिगरेट के लिए बेचैनी देखते ही बन रही थी वो बार बार अपनी जेब टटोल और फिर उसमें पड़ी सिगरेट की डिब्बी को हाथों से छू ललचाए मन से महसूस कर रह जाता विक्रांत उसकी बेचैनी समझ सकता था सो उसने अशोकन की तरफ देखते हुए कहा सिगरेट कोई प्रॉब्लम नहीं बस मेरे नाक में इसका धुआं नहीं जाना चाहिए थैंक यू सर थैंक यू अशोकन ने फौरन जेब में हाथ डालकर सिगरेट बाहर निकाल कर इसे अपने होठों पे रखते हुए इस पर मास्ट छुआ दिया लाइटर क्यों नहीं रखते विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया महंगा पड़ता है सर <laughs> अशोकन ने फिर से हंसते हुए जवाब दिया अशोकन को सिगरेट पीते हुए विक्रांत ना तो उसे डिस्टर्ब करना चाहता था और ना ही खुद सिगरेट के धुएं से परेशान होना चाहता था इसीलिए वो अपने साथ अनुष्का और हर्षित को लेकर क्राइम स्पॉट की तरफ बढ़ गया वो वहां पहुंचकर एक एक चीज को बड़े ध्यान से निरीक्षण करने लगा थोड़ी देर में अशोकन भी अपनी सिगरेट खत्म करके उन लोगों के पास पहुँच गया और फिर वो विक्रांत को सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने लग गया पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली लोकल पुलिस वाले इधर पहुंच गए यहां पहुंचते उन्हें वो दोनों सरवाइवर मिल गए उस वक्त वो दोनों बहुत डरे हुए थे घबराकर चिल्ला रहे थे सब मर गया सब मर गया फिर तुरंत ही पुलिस को एक के बाद एक डेड बॉडी मिलती चली गई आगे कुछ कदम चलने के बाद अशोकन एक जगह पर रुक गया वहाँ पर उसने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा यहाँ पर हमें पहली लाश मिली थी मेल डेड बॉडी थी और उसको जलाकर मारा गया था वो आपका फोरेंसिक एक्सपर्ट वाला है ना उसके पास डेडबॉडी भेज दी गई है बाकी की इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है भले ही डेडबॉडी पूरी तरह जल गई थी फिर भी उन दोनों सर्वाइवर ने तुरंत ही उस आदमी को पहचान लिया वो आदमी भी इन लोगों के फिल्म क्रू का मेंबर था आर्टिस्ट के ड्रेस और मेकअप के सामान का इंतजाम करता था और साथ में फिल्म क्रू के ट्रेवलिंग का काम भी वही देखता था जला दिया गया उसे विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा। इसके बाद वो हर्षित की तरफ बड़ी गंभीर नजरों से देखने लगा हर्षित ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और फिर क्राइम सीन की फोटो क्लिक करने लग गया अभी भी जमीन पर आग लगने का संकेत साफ साफ नजर आ रहा था अब तक काफी अंधेरा हो चुका था ऐसे में हर्षित को क्राइम सीन की फोटो क्लिक करने के लिए अपने फोन का फ्लैश जलाना पड़ रहा था सर हर्षित ने बेहद उत्सुकता ऐसी भरे लहजे में विक्रांत ऐसी कहा ये देखिए जब इस आदमी को आग से जलाकर मारने की कोशिश की गई तो फिर ये काफी दूर तक खुद को घसीटते हुए बचाने की कोशिश कर रहा था वो शायद तड़प रहा था विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जब भी किसी आदमी को आग लगती है तो फिर वो सबसे पहले पानी ढूंढने की कोशिश करता है वो पानी की तरफ भागता है ऐसा ही इसने भी किया था ये भाग कर समंदर की तरफ जाना चाहता था ताकि खुद को बचा सके लेकिन पानी तक पहुँचने ऐसी पहले ही उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था ऐसे में उसकी मौत हो गयी अशोकन अभी विक्रांत की बात सुनने के बाद पूरी सहमति में अपना सिर हिला दिया और फिर अगले ही पल उसने सवाल किया अच्छा तो आप लोगों को लगता है कि इस आदमी को आग के हवाले कहीं और किया गया था लेकिन ये यहाँ तक खुद से भागते हुए पहुँचा था लेकिन आप लोग खुद बताइए अगर इस आदमी को नींद की गोली दी गई होती तो क्या फिर भी ये इतनी दूर तक भागने में सफल होता इंस्पेक्टर अशोकन के इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था सभी अशोकन की बात और गंभीरता से विचार करने लग गए उसका शक केस में किसी और सिनेरियो के होने का इशारा कर रहा था जाहिर ऐसी सिचुएशन में कहानी कुछ और ही समझ आ रही थी